अगले दिन सुबह विक्रांत और नैना ने बिल्कुल नई यूनिफॉर्म पहने और फिर डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी और बाकी के मारे गए पुलिस वालों के घर के लिए रवाना हो गए जितने लोग भी इगतपुरी के जंगल में मारे गए थे उन सभी की आत्मा की शांति के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सहति का पार्ट रखा गया था ये सभी लोग पुलिस ड्यूटी के दौरान मारे गए थे ऐसे में इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया था डीएन नगर पुलिस स्टेशन वाले ठीक जिस तरह से मंजू सचदेवा की मौत पर उनके घर पर शांति पाठ के लिए पहुंचे थे ठीक वैसे ही डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी और बाकी के पुलिस वालों की मौत पर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके घर पहुंचे हुए थे एक साथ पांच पांच पुलिस वालों की मौत से पूरा पुलिस महकमा हिला हुआ था हर कोई काफी दुखी नजर आ रहा था खासतौर पर देवाशीष मुखर्जी और उसके परिवार वालों के घर वाले काफी दुखी नजर आ रहे थे विक्रांत भी यहाँ का माहौल देखकर काफी दुखी हो उसे यहाँ पर खड़े खड़े मंजूर की याद आ रही थी जिस तरह मंजू द्वारा मारी गई थी ठीक उसी तरह से बेगुनाह देवाशीष मुखर्जी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था इस वजह से डीएन नगर ब्रांच के पुलिस ऑफिसर्स को देवाशीष मुखर्जी की मौत पर और ज्यादा तकलीफ हो रही थी वो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में काम करने वाले सबसे तेज और होशियार डिटेक्टिव में से एक थे जब यहां देवाशीष मुखर्जी की शोक सभा की समाप्ति हुई तब विक्रांत और बाकी के सभी पुलिस वाले यहां से सीधे डी नगर ब्रांच के भीतर लगी मंजू ससदेवा की तस्वीर पर भी फूल अर्पित करने के लिए पहुंच गए हालांकि मंजू ससदेवा को जिसने मारा था उसे पुलिस ने अब तक अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था लेकिन फिर भी अभी तक मंजू का मर्डर करवाने वाले मास्टर डॉन करीम को पुलिस नहीं पकड़ सकी वो अभी भी फरार चल रहा था और खबर तो ये थी की करीम देश छोड़कर भाग चुका है पुलिस उसे लगातार अरेस्ट करने के लिए काम कर रही थी लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी थी लेकिन विक्रांत को पूरा यकीन था एक न एक दिन करीम डॉन जरूर पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल उसे भी जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी इतफाकन जब विक्रांत और बाकी के पुलिस वाले मंजू की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे थे तभी वहां पर अचानक से ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात यहाँ पहुंच वो यहाँ पर ऑफिस में बहुत दिन बाद वापस आए हुए थे तो उनके आते ही डीएन पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ उनसे मिलने के लिए जुट गया ये लोग अमृत अभिजात के साथ मिलकर बातें करने लगे अमृत अभिजात काफी दिनों बाद ऑफिस लौटकर आए हुए थे ऐसे में वो यहां पहुंचकर काफी खुश नजर आ रहे मंजू ससदेवा के मर्डर के बाद से अमृत अभिजात के ऊपर काफी मुसीबत आ गई थी उस वक्त उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हुए थे और वो इस वजह से जेल भी जा चुके ऐसे में इस वक्त भी अगर उन्हें जेल की बात याद आ रही थी तो उनके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया इस घटना के बाद अमृत अभिजात काफी ज्यादा सावधान हो चुके थे और अब वो किसी भी नए पद पर काम करते हुए काफी सावधानी से काम कर रहे थे अब वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहे थे और कोई भी कदम काफी सोच विचार के रख रहे थे इसी व्यस्तता के चलते अब वो काफी दिनों से अपने पुराने ब्रांच और साथियों से भी मिलने नहीं आ पा आज डीएन नगर का पूरा स्टाफ अमृत अभिजात के साथ मिलकर बातें करने में लगा हुआ था सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक से अमृत अभिजात ने विक्रांत को अपने पास बुलाकर उनसे बात करना शुरू कर दिया उन्होंने विक्रांत को बुलाकर उससे बोल पड़े विक्रांत आज मैं इस हालत में हूं और सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो अगर तुमने उन क्रिमिनल्स को न अरेस्ट किया होता और ये ना पता चला होता कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है तो फिर शायद अब तक मैं जेल में ही पड़ा होता आज मैं यहाँ बाहर हूँ और चैन की सांस ले रहा हूँ इसकी वजह सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम विक्रांत मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता कभी भी नहीं ब्यूरो अम्बीजात ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है इसमें एहसान की क्या बात है मैंने वही किया जो एक पुलिस वाले को करना चाहिए मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई और कुछ भी नहीं ड्यूटी तो हम सभी करते है विक्रांत लेकिन तुम्हारी ड्यूटी से मुझे समझ लो एक नई जिंदगी मिली है और मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता इसकी कोई कीमत ही नहीं है <laughs> दे तो सकते हैं आप अगर आप चाहें तो क्या क्या दे सकता सकते अमृत ने चौंकते हुए सवाल किया हम्म कीमत पैसे पैसे दे सकते हैं आप <laughs> विक्रांत तुम कभी नहीं सुधर सकते कभी नहीं ब्यूरो अमृत ने ठाका लगाकर हंसते हुए कभी नहीं विक्रांत हमेशा वैसे ही रहेगा <laughs> विक्रांत भी जोर से इस वक्त ऑफिस में काफी सीरियस माहौल चल रहा था ऐसे में विक्रांत और अमृत की हंसी ने एक बार के लिए सबको हैरत में ही भी डाल दिया तभी इन दोनों की तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगे लेकिन ना तो विक्रांत ने उनकी तरफ ध्यान दिया और ना ही ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को कोई असर पड़ा वैसे तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत पसंद है तुम बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हो आई रियली लाइक इट ब्यूरो चीफ अमृत ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए देखो विक्रांत तो मैं कभी भी और कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे याद करना मैं तन मन धन से तुम्हारी मदद के लिए खड़ा पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच विक्रांत ने काफी खुश होते हुए कहा अरे हम दोस्त है विक्रांत दोस्त मैं तुम्हारा सीनियर बाद में हूँ पहले तुम्हारा दोस्त हूँ समझे ओके सर दोस्त है विक्रांत ने भी हंसते वेगा और फिर उन दोनों ने हाथ मिलाए। विक्रांत अब मनी मन बहुत खुश था अमृत अभिजात साहब जैसे सीनियर ऑफिसर का उसका दोस्त बनना बहुत बड़ी बात थी इससे पहले उसकी दोस्ती सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय मोदी से और एसएसपी रोनी चौहान से भी हो चुकी थी अब इस लिस्ट में ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात का नाम भी जुड़ गया था मौका पढ़ने आरोप ये सभी विक्रांत की मदद के लिए तैयार रहने वाले लोग है और विक्रांत की आगे की नौकरी में ऐसे बहुत से मौके आने वाले है जब उसे इन लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी विक्रांत ब्यूरो चीफ अमृत ने विक्रांत को सलाह देते हुए कहा तुम्हारी तारीफ ऊपर हेडक्वार्टर तक होती है हर जगह तुम्हारे काम की चर्चा होती है बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो बहुत आगे जाओगे तुम। और फ्यूचर में अगर तुम्हें प्रमोशन वगैरह भी चाहिए हो तो मुझे बताना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बिल्कुल सर बिल्कुल <laughs> विक्रांत ने कहा इसके बाद ये दोनों बात करते हुए फिर से भीड़ में चले गए वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात से बात करने लग अमृत ने सभी स्टाफ को आज लंच के लिए इनवाइट भी किया था तो सब लोग ऑफिस से सीधे रेस्टोरेंट के लिए निकल गए उन्होंने यहाँ के पुराने सीनियर ऑफिसर डीसीपी डी, डी साहब को भी इनवाइट किया हुआ था इसके अलावा ऑफिस का पूरा स्टाफ तो मौजूद था ही काफी दिनों बाद ये लोग एक साथ लंच के लिए बाहर आये हुए थे ऐसे में यहाँ का माहौल काफी खुशनुमाशा हो गया सब पुरानी बातें निकल निकल कर सामने आ रही थी सब खूब ठहाके लगाकर हंस रहे थे विक्रांत भी बहुत खुश था लेकिन वो ज्यादा देर तक इस पार्टी में नहीं रह सका क्योंकि तो उसे आज पुरातत्व विभाग भी जाना था वहाँ कुछ ऑफिशियल वर्क पेंडिंग था और साथ ही उसे इगतपुरी में मिले खजाने को भी देखना था तो वो बीच लंच में ही नैना के साथ पुरातत्व विभाग के ऑफिस जाने के लिए निकल गया पुरातत्व विभाग के दोनों ओल्ड एक्सपर्ट जंगल में घायल हो गए थे ऐसे में उन दोनों से ओल्ड एक्सपर्ट से भी मिल जाऊंगा लेकिन विक्रांत को आश्चर्य तब हुआ जब वो पुरातत्व तो विभाग के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर दोनों ओल्ड एक्सपर्ट विक्रांत और नैना के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। प्रोफेसर त्यागी तो व्हीलचेयर पर बैठकर इन दोनों के वेलकम के लिए आए हुए थे उनके साथ रस्तोगी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे विक्रांत और नैना की ही वजह से इन दोनों की जिंदगी बची थी वरना जंगल में गुरु या तारीख में से किसी एक ने तो इन दोनों को मार ही दिया होता ऐसे में ये लोग अपनी जिंदगी को विक्रांत और नैना का दिया हुआ उपहार मानते और इसीलिए ये दोनों उनके स्वागत के लिए यहाँ पहले से ही पहुंचे हुए थे वैसे नियमों के अनुसार तो प्रोफेसर त्यागी और रस्तोगी साहब दोनों ही मुजरिम थे लेकिन पुलिस के अनुसार इन लोगों ने जो कुछ भी किया था वो किसी के दबाव में आकर और धमकी के कारण किया था इस वजह से इन दोनों के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया गया वही पुरातत्व विभाग वालों का कहना था की इन दोनों की वजह से इतना बड़ा खजाना ढूंढने में मदद मिली है इसलिए वो लोग भी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहे थे कुल मिलाकर इन दोनों ओल्ड एक्सपर्ट्स को बेकसूर करार दिया गया था अब प्रोफेसर त्यागी और मिस्टर रस्तोगी के साथरेख के के में रखा गया था ये खजाना देखने में ही काफी कीमती लग रहा था सोना चांदी हीरा मोती प्लेटिनियम आदि हर धातु से बनी कीमती चीजें यहाँ मौजूद थी तकरीबन बारह तो गोल्डन पिलर ही थे कुल मिलाकर यह खजाना कई सौ करोड़ रुपए का था जैसा कि विक्रांत को जतिन ने बताया था कि उसे इस खजाने को ढूंढने के एवज में कुछ परसेंट हिस्सा मिलने वाला है इस हिसाब से विक्रांत अनुमान लगा रहा था कि अगर उसे इस पूरे खजाने के एक भी परसेंट इनाम के तौर पर मिल जाए तो फिर वो करोड़ों का मालिक बन जायेगा पुरातत्व विभाग के ऑफिसर्स ने मिलकर विक्रांत ऐसी थोड़ी बहुत औपचारिक पूछताछ की और फिर कुछ पेपर्स आरोप साइन करवाया उन्होंने बताया कि इस पेपर पर साइन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इस खजाने को ढूंढने वाले की जगह पर ऑफिशियली विक्रांत का नाम लिखा जा सके और फ्यूचर के लिए भी हमेशा इस खजाने के साथ ही विक्रांत का नाम भी लिया जाएगा कुल मिलाकर अब विक्रांत काफी मशहूर भी हो चुका था अब उसके पास पैसा और फेम दोनों आ चुका था कुल मिलाकर विक्रांत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी ऐसे में अब जश्न मनाना तो बनता था लेकिन विक्रांत और नैना पिछले कई दिनों से हनीमून पीरियड पर चल रहे थे और समझ लो वो जश्न नहीं मना रहे थे विक्रांत ने यहाँ के ऑफिसर्स के परमिशन के बाद उस खजाने का पूरा निरीक्षण किया और पूरे खजाने की फोटो भी क्लिक की अब तक शाम हो चुकी थी और फिर यहाँ से लौटते वक्त विक्रांत नैना को लेकर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ पर दोनों ने साथ में डिनर किया इसके बाद नैना ने विक्रांत को बताया कि उसे अपने फिटनेस ट्रेनर के पास जाना है वो पिछले काफी दिनों से वहां जा नहीं पाई थी और उसका ये फिटनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके घर के पास नहीं था ऐसे में नैना ने कहा कि वो गाड़ी लेकर चला गया नैना के घर से निकलने के तकर मिनट बाद विक्रांत ने गाड़ी में ले जाकर होटल इलावर्थ के सामने रोक दिया घड़ी में तकरीबन रात के नौ बजने वाले थे और ये वही जगह थी जिसका हिंट विक्रांत को अपने अदृश्य शक्ति की पहली और ज्योतिष की पुरानी किताब में लिखे अंकों के संयोजन से मिला था देखना यह था कि इस जगह पर कौन सा एडवेंचर विक्रांत का इंतजार कर रहा है।